देवी भागवत चौथा स्कंध देवताओं के साथ दैत्यों का युद्ध व्यास जी कहते हैं इस प्रकार देवताओं के हट जाने पर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो बात कही थी वह सुनो भगवान विष्णु दैत्यों का वध करने के लिए सदा सतर्क रहते हैं उनके साथ अभी दैत्यवध होने वाला है उन्होंने जिस प्रकार वराह रूप धारण करके रण्याक्ष को मारा तथा नृसिहावता लेकर हिरण्य कश्यप की जीवन लीला समाप्त की वैसे ही अब भी संपूर्ण दानवों को मार डालेंगे ये बड़े उत्साही हैं। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए यह जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम इंद्र एवं देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको अतएव प्रधान दानवों तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो मैं अब मंत्र की प्राप्ति अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ दानवेसरों मैं महादेव जी से मंत्रों की सम्यक जानकारी प्राप्त करके जब लौटूंगा तब उनको भली भांति तुम्हें सिखा दूंगा दैत्य बोले मुनिवर हमारी हार हो गई है हम बिल्कुल निर्बल हो गए हैं इतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे सम्पूर्ण पराक्रमी दानों काल के ग्रास बन गए जो शेष बचे हैं वे वैसे सुख के साधन हो नहीं सकते क्योंकि युद्ध में ठहरने की उनमें योग्यता ही नहीं है शुक्राचार्य ने कहा मैं जब तक भगवान शंकर के पास से मंत्र लेकर आऊं तब तक तो तुम्हारा किसी तरह रुके रहना आवश्यक है ऐसे संभव ना हो तो तपस्वी बनकर समय की प्रतीक्षा करो विद्वानों ने कहा है समयानुसार शाम दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग करना चाहिए बुद्धिमान वीर पुरुष देश काल और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य दिखलाते हैं मनीषी पुरुषों को का कर्तव्य है कि यदि भविष्य में कल्याण होने की आशा हो तो कुछ समय तक शत्रुओं की सेवा भी कर ले समय अनुसार शक्ति का संचय हो जाने पर ही शत्रु मारे जा सकते हैं इसलिए अब देवताओं की विनती करके सामनीति का प्रयोग करते हुए अपने स्थान पर रहने की व्यवस्था कर लो मेरे आने की प्रतीक्षा करते रहना दानवों भगवान शंकर की कृपा से मंत्रों के पास जाने पर मैं तुरंत लौटूंगा और उनकी शक्ति का आश्रय लेकर देवताओं से हम पुनः लड़ाई ठान देंगे महाराज दैत्यों से यो कहकर मुनिवर शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास चल पड़े उनका कार्यक्रम बिल्कुल निश्चित हो चुका था तब दानवों ने अत्यंत नम्रतापूर्वक देवताओं से बातचीत आरम्भ कर दी और विनीत भाव से यह वचन कहा देवताओं हम सभी अब अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग करके युद्ध के उद्योग से बिल्कुल रहित हो गए हैं वृक्षों की छाल पहनकर हम भी तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे देवताओं ने मान लिया और वे लौट पड़े उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करने लगे जब दैत्यो ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तब देवता वहां एक क्षण भी नहीं रुके उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था वे अपने भवन पर चले गए और रहने की समुचित व्यवस्था करके क्रीड़ा में आसक्त हो गए उधर दैत्यों ने तपस्वी का स्वांग बनाकर तप आरंभ कर दिया था शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करते हुए वे कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे कुछ समय के बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया किस काम से पधारे योग पूछने पर वे कहने लगे भगवान मुझे उन मंत्रों को पाने की अभिलाषा है जो बृहस्पति के पास न हो देवताओं की पराजय और दैत्यों की विजय के लिए मैं यह उद्योग कर रहा हूँ